भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं जिसे आदर नहीं दिया उसके उस जन्म को जीवन को धिक्कार है न तो उन्हें कोई प्रिय है और न तो अप्रिय न तो उनका कोई आत्मीय सुहृद है और न तो शत्रु उनकी उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है फिर भी जैसे कल्पवृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुँह मागी वस्तु देता है वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है उसे उसी रूप में भजते हैं वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर्ण प्रेम करते हैं मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे वहाँ सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित स्वफलक नंदन अक्रूर मार्ग में इसी चित चिंतन में डूबे डूबे रथ से नंदगांव पहुंच गए और सूर्य अस्ताचल पर चले गए जिनके चरण कमल की रज का सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं अक्रूर जी ने गोष्ठ में उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए कमल यव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 वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान थे घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर बदन परम मनोहर और गज शावक के समान ललित चाल थी उनके चरणों में ध्वजा वज्र अंकुश और कमल के चिन्ह थे जब वे चलते थे उनसे चिन्हित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन ऐसी थी मानो दया बरस रही हो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 पुरुषोत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांत से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं वे ऐसे भले मालूम होते थे जैसे सोने से मढ़े हुए मरकत मड़ी और चांदी के पर्वत जगमगा रहे होंगते ही उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेमावेग से अधीर होकर रस से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरणों के पास साष्टांग लौट गए परीक्षित भगवान के दर्शन से उन्हें इतना आह्लाद हुआ कि उनके नेत्र आंसू से सर्वथा भर गए सारे शरीर में पुलकावली छा गई उत्कंठा उत्कंठावश गला भर आने के कारण वे अपना नाम भी न बतला सके वसल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चक्रांकित हाथों के द्वारा उन्हें खींचकर उठाया और हृदय से लगा लिया इसके बाद जब वे परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए तब उन्होंने उनको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा तथा दूसरा बलराम जी ने दोनों भाई उन्हें घर ले गए घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया कुशल मंगल पूछ श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और विधि पूर्वक उनके पांव रखार पखार कर मधुपर्क शहद मिला हुआ दही आदि पूजा की सामग्री भेंट की इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर जबा उनकी थकावट दूर की तथा बड़े आदर एवं श्रद्धा से उन्हें पवित्र और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया जब वे भोजन कर चुके तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी ने